संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व आपत्तकाल में ब्राह्मण आदि वर्णों के कर्तव्य तथा ऋतविजों के लक्षण युधिष्ठ ने पूछा भारत ब्राह्मण का यदि अपने धंधे से गुजर न हो सके तो वह आपत्तिकाल में वैश्य धर्म के अनुसार जीविका चला सकता है या नहीं विष्णु जी ने कहा ब्राह्मण अपने जीविका नष्ट होने पर संकट के समय यदि क्षत्रिय धर्म से भी जीवन निर्वाह करने में असमर्थ हो जाए तो वैश्य धर्म के अनुसार खेती करके और पालकर गुजर कर सकता है। युधिष्ठिर ने पूछा भरत या तो तो बताइए ब्राह्मण यदि धर्म से जीव का चलाते समय व्यापार भी करे तो किन किन वस्तुओं की खरीद बिक्री करने से वह स्वर्ग लोक की प्राप्ति के अधिकार से वंचित नहीं होगा विष्णुजी ने कहा युधिष्टिर ब्राह्मण को मदिरा मांस शहद नमक तिल पकाया हुआ अन्न घोड़ा बैल गाय बकरा भेड़ और भैंस आदि पशु इन वस्तुओं का तो हर हाल में त्याग देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए क्योंकि इनको बेचने से उसे नरक में जाना पड़ता है बकरा, अग्नि, भेड़, वरुण, घोड़ा सूर्य पृथ्वी विराट तथा गौ यज्ञ एवं सोम का स्वरूप है इन्हें किसी तरह नहीं बेचना चाहिए कच्चा अन्न देकर पकाया हुआ अन्न लेने से अधर्म नहीं होता इस विषय में सनातन काल से चला आता हुआ धर्म बदला रहा है सुनो मैं आपको अमुक वस्तु देता हूँ अमुक वस्तु करकर दोनों जबरदस्ती बदला नहीं करना चाहिए इस प्रकार ऋषियों तथा तो अन्य सत्पुरुषों के व्यवहार प्राचीन काल से चले आते हैं युधिष्ठिर ने पूछा महाराज यदि सारी प्रजा शस्त्र धारण कर ले और अपना धर्म छोड़ बैठे उस समय छतरी की शक्ति तो छीन हो जाएगी फिर वह राष्ट्र की रक्षा कैसे कर सकता है किस तरह सबको शरण दे सकता है विष्णु जी ने कहा ऐसे समय में जिनमें वेद शास्त्रों का बल हो वे ब्राह्मण सब ओर से उठकर राजा की ताकत बढ़ावे जिसकी शक्ति छीन हो रही हो उस राजा को ब्राह्मण के बल का आश्रय लेकर ही अपनी उन्नति करनी चाहिए जब डाकू और लुटेरे प्रजा में वर्ण संक्रता फैला रहे हो और उनके द्वारा धर्म मर्यादा का उल्लंघन हो रहा हो उस समय इस अत्याचार को रोकने के लिए यदि सब जाति के लोग भी हथियार उठावें, तो कोई दोष नहीं होता यदि युधिष्ट ने पूछा यदि क्षत्रिय जाति ही सब ओर से ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार करने लगे उस समय ब्राह्मण अथवा वेद की रक्षा कौन करे ऐसे अवसर पर विप्र का क्या कर्तव्य है वह किसके शरण में जाए ने कहा उस समय ब्राह्मण अपने तप से से से बल से से से ब्रह्मचर्य हथियार बल अथवा कपट जैसे भी हो उसी तरह छत्री जाति को दबाने का प्रयत्न क्योंकि जब छत्री ही प्रजा के ऊपर उसमें भी विशेषतः ब्राह्मणों के साथ अत्याचार करने लगे तो उसे ब्राह्मण ही दबा सकता है कारण यह कि छत्री ब्राह्मण से ही उत्पन्न हुए हैं जल से अग्नि की ब्राह्मण से छत्री की और पत्थर से लोहे की उत्पत्ति हुई है इनका प्रभाव सब जगह तो काम करता है मगर अपने को उत्पन्न करने वाले मूल कारण से मुकाबला पड़ने पर शांत हो जाता है जब लोहा पत्थर काटता है अग्नि जल के पास जाती है और छत्ती ब्राह्मण से देश करने लगता है तो ये तीनों नष्ट हो जाते हैं यद्यपि छत्री का तेज और बल प्रचंड तथा अजय होते हैं तो भी ब्राह्मण से मुकाबला होने पर मंद पड़ जाते हैं यदि कदाचित ब्राह्मण की शक्ति कम हो गई हो और छत्र जाति भी दुर्बल पड़ गई हो उस समय जब सब वर्णों के छत्र जाति लोग ब्राह्मणों के साथ अत्याचार करते हों तो जो लोग ब्राह्मणों की धर्म की तथा अपनी रक्षा के लिए प्राणों की परवाह न करके दुष्टों के साथ क्रोधपूर्वक लड़ते हैं उन मनस्वी पुरुषों को पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है ब्राह्मण की रक्षा के लिए सबको शस्त्र ग्रहण करने का अधिकार है वेदाध्ययन ब्राह्मण के लिए प्राण देने वाले शुरों को प्राप्त होते हैं ब्राह्मण भी यदि तीनों वर्णों की रक्षा के लिए शस्त्र ग्रहण करे तो उसे दोष नहीं लगता जो लोग ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले दुराचारियों को दबाने के लिए युद्ध की ज्वाला में अपने शरीर की आहुति दे डालते हैं उन वीरों को नमस्कार है मनुज ने कहा है कि ऐसे लोगों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है जैसे अश्वमेध यज्ञ के अंत में अवधित स्नान करने वाले मनुष्य पाप रहित होकर पवित्र हो जाते हैं उसी प्रकार युद्ध में शस्त्रों द्वारा मारे गए वीर भी पवित्र हो जाते हैं सबके साथ मैत्री का व्यवहार करने वाले मनुष्य भी देश काल की परिस्थिति के अनुसार दूसरों की रक्षा के लिए कठोरतापूर्ण बर्ताव हिंसा रूप करते हैं तो भी उन्हें उत्तम गति ही प्राप्त होती है अपनी रक्षा के लिए अन्य वर्णों में यदि कोई बुराई आ रही हो तो उसको रोकने के लिए तथा दुष्टों को दंड देने के लिए इन तीन अवसरों पर ब्राह्मण भी शस्त्र ग्रहण करे तो उसे दोष नहीं लगता युद्षी ने पूछा पितामह अब लुटेरे अपना सिर उठ जब लुटेरे अपना सिर उठावे छत्री निर्बल हो सब वर्ण के लोग एक दूसरे की स्त्रियों के साथ बलात्कार करने लगे और प्रजा की रक्षा का कोई उपाय न सूझे उस अवस्था में यदि कोई बलवान ब्राह्मण वैश्य अथवा शुद्र धर्म की रक्षा के लिए दंड धारण करके प्रजा को लुटेरों के हाथ से बचावे तो वह राजा हो सकता है या नहीं राज कार्य कर सकता है या नहीं भिश्वन जी ने कहा बेटा जो अपार संकट से पार लगा दे बिना नाव के डूबते हुए को नाव बनकर बन सहारा दे वह शुद्र हो या कोई और सर्वथा सम्मान के योग्य है डाकुओं के आक्रमण का शिकार होकर कष्ट पाती हुई अनाथ प्रजा की जिसकी शरण में जाने से सुख मिले उसी को अपना बंधु समझकर प्रेम से सत्कार करना चाहिए दूसरों का भय दूर करने वाला मनुष्य कोई भी क्यों न हो आदर का पात्र है काठ का हाथी चमड़े का हिरण, हिंजड़ा मनुष्य खेत, नहीं बरसने वाला बादल अपड़ ब्राह्मण और रक्षा न करने वाला राजा इस सब के सब निरर्थक हैं। जो सदा सत्पुरुषों की रक्षा करे और दुष्टों को दंड दे वही राजा बन, बनाने योग्य है वही समूचे राष्ट्र का भार संभाल सकता है युधिष्टि ने पूछा पितामह यज्ञ के ऋदविज कैसे होने चाहिए विष्णु जी ने कहा बेटा जो रिक साम और के ज्ञाता, जजुर्वेद के विद्वान और राजा के लिए शांति एक, एक दूसरे के हितैषी सर्वत्र समान दृष्टि रखने वाले दयालु सत्यवादी व्याज न देने वाले तथा सरल स्वभाव के होने चाहिए इसी तरह जो विद्वान द्रोह और अभिमान से रहित लज्जा क्षमा श्रम दम आदि गुणों से युक्त बुद्धिमान सत्यवादी धीर अहिंसक राग द्वेष शून्य कुलीन शास्त्रज्ञ सदाचारी और ज्ञान से संतुष्ट हो वही ब्रह्मा के आसन पर बैठने का अधिकारी है ये सभी ऋतविक महान एवं सम्मान के योग्य हैं।